Alleluia. अभी आपको साफ सुनाई दे रहा है या ज़्यादा है क्लियर है पीछे बहन लोगों के लिए क्लियर है चलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु हम लोग को इस प्रकार आ, दूसरे यूथ कैंप में आने के लिए प्रभु ने मदद की पिछले बार आए हुए लोग हाथ ऊपर करें और बाकी नए लोग हैं चलिए प्रभु का धन्यवाद हो सो so, आज कल आ, आज ट्वेंटी नाइन और वन तीन दिन का कैंप है संडे दो बजे दस बजे हम लोग का कैंप समाप्त हो जाएगा क्योंकि कई लोगों को एक बजे की गाड़ी पकड़ना है सो so, अब शुरू से ही आप ध्यान दें परमेश्वर हमें लाया आपको मालूम होगा आपके साथ और बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे थे लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि हम भी किसी के साथ पक्षपात कर नहीं सकते हैं क्योंकि डेढ़ लोगों के लिए ही गुंजाइश थी हमें भी दर्द होता है हम चाहते हैं सबको आने का मौका दें प्रभु की मर्जी है तो अगले साल 250 लोगों का कैंप होगा so, सो 150 लोगों का इस कैंप में आपने यही समझना है पहली बात परमेश्वर मुझे लेकर आया और बहुत से लोग आना चाहते थे नहीं आ पाए हमारा भी यही इच्छा था कि वो ही आए जिनको परमेश्वर लाना चाहता अब परमेश्वर जब लाया है यह मौका बहुत कीमती है उस बात को आपने समझना आप अपना फोन लेकर आए हैं लेकिन ध्यान रखें शैतान आपका ध्यान वचन से हटाने के लिए फ़ोन को इस्तेमाल करेगा आप इधर आए और आप फोन में व्हाट्सएप में लगे रहे तो फिर आने का फायदा क्या था डिसिप्लिन आपने डालना कि हाँ प्रभु तू लाया क्योंकि हम तो नहीं देख रहे हैं आप लोग कौन कौन क्या क्या कर रहा लेकिन अगले साल शायद कैंप में परमेश्वर आपको आने का मौका ही ना दे सो so, इधर जब आए हैं खाने का भी इंतज़ाम है खाना चाय सब है लेकिन अगर आप में से कोई उपवास लेना चाहता पहले बता दो कि मैंने खाना नहीं खाना मैंने उपवास के साथ बैठना क्यों आपका ये जो उम्र है सबसे नाजुक उम्र है आप लोग जो अभी इन दिनों में ये अपने नौजवानी के समय में जो फैसला करेंगे आपके भविष्य और आपके पीढ़ी के लिए असर का कारण होगा आज बहुत से लोग अपने जीवन में गलत फैसला करके पछताते हैं और फिर हम पास्टरों के पास आकर कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करें ध्यान से समझना हर बात के लिए प्रार्थना नहीं किया जा सकता सिर्फ आपको मैं ये चित्र दिखा रहा हूं समझने के लिए जिंदगी आप लोग दिल्ली में आए हैं इधर की सड़कों का कोई आइडिया लगा है कौन सा सड़क पता नहीं किधर जा रहा कैसे मालूम चले आप लोग पहली बार कई लोग दिल्ली आए कौन कौन पहली बार दिल्ली आया हाथ ऊपर करे पहली बार गांव से आप इधर आए हाथ नीचे कर लीजिए अगर आपको इधर का रास्ते का मालूम ना हो अब तो परेशान हो जाओगे क्या मालूम किधर जाता और बड़ी स्पीड में गाड़ियां चल रही सो आपने ध्यान रखना परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया हम एक एक के हाथ में बाइबल है और ये बहुत कीमती है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है सो so, समझाने के लिए मैं आपको ये उदाहरण अब आपका ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से डेढ़ बजे है किसका ट्रेन है यहाँ से डेढ़ बजे बोलिए कौन कौन है फासिल का वाले हैं किनका है कोई है ना बोल रहे थे ना हाँ डेढ़ बजे भाई लोग भी हैं अब आप मुझे बताएं स्टेशन से इधर आने में कितना टाइम लग गया हाँ जी इधर के स्टेशन से इधर आने में कितना टाइम लगा आपको हाँ ज़ोर से बोलो ना एक घंटा तो ध्यान से आप देखना इन्होंने ये हरिनगर से इधर से नई दिल्ली स्टेशन जाना ट्रेन कितने बजे डेढ़ बजे ना हैं डेढ़ बजे इधर से कितने बजे निकलना पड़ेगा डेढ़ बजे की ट्रेन पकड़ना है तो आप बोलो कितने बजे निकलना पड़ेगा एक घंटा लगा इनको आने के लिए तो कितने बजे हाँ जी बारह बजे निकलने से पहुंच जाएंगे बोलो बहन लोग बोलो कितने बजे निकलना पड़ेगा इनको हाँ जी आपके हिसाब से दस बजे निकलने से आराम से पहुँच जाएंगे हाँ जी दस बजे निकले दस से ग्यारह ग्यारह से बारह बारह से एक और आगे का आधा घंटा साढ़े तीन आने में एक घंटा लगा हम आपको जाने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं डे साढ़े तीन घंटे ध्यान से समझना इधर से आप 10 बजे निकले तो सही जाना था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रास्ता मालूम नहीं किसी से पूछा ऑटो में बैठे नई दिल्ली स्टेशन के जगह वो ले गया आपको पुरानी दिल्ली स्टेशन आपने दिल्ली दिल्ली बोला नई दिल्ली नहीं बोला क्या बोला दिल्ली वो किधर ले गया आप दिल्ली स्टेशन उतर गए काउंटर में जाकर पूछा ये ट्रेन कितने बजे है वो बोले ये ट्रेन तो इधर से नहीं है वो नई दिल्ली स्टेशन से आपको लगभग एक घंटा लग गया किधर इधर से दिल्ली स्टेशन जाकर अब आपको किधर जाना है नई दिल्ली स्टेशन जाना अब आप बोलो पहुंच पाओगे जी पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे एक घंटा तो लग गया किधर ग्यारह बजे किधर हो नई दिल्ली स्टेशन नई दिल्ली के जगह किधर हो दिल्ली स्टेशन में खड़े हैं अब उधर से वापस आना पड़ेगा ना वापस आओगे तब ना जाओगे एक घंटा हो जाने में एक घंटा आने में और फिर मालूम है क्या बोलने लगोगे आप फिर प्रभु तू अजीब तरीके से काम कर रिक्शा सही मिल जाए ये के लहू की जय अंधकार की बंधन को बांधोगे कोई जरूरत था बोले कोई जरूरत था इसका नहीं ना था सुस्ती के कारण टाइम बर्बाद हो गया और अब बैठकर क्या कर रहे हैं बोले सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं सच्चे मन से अब आप बोलो परमेश्वर ने वो प्रार्थना का जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए बोली भाई लोग बोलिए सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं नहीं कर रहे आंसू भी आता होगा नहीं आता होगा प्रार्थना तो कर रहे हैं शैतान को भी डांटेंगे लेकिन अब ट्रेन छूट गई दोष किसका किसका हमारा ना है एक छोटी सी चूक ट्रेन चले गई कीमती टाइम बर्बाद हुआ मैंने उदाहरण आपको बताया मालूम है कितनों ने अपने जीवन में ध्यान से ना चलने के कारण एक छोटी सी चूक जिंदगी बर्बाद है अब सिर्फ रह गया पछतावा अब मरते दम तक तो क्या करना पछतावा ही है So, परमेश्वर आप लोगों को अब देखिए परमेश्वर ने अब जैसे हमने आपको नई दिल्ली स्टेशन के लिए साढ़े तीन घंटे दिए इसी तरह कर्ता परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजने वक्त ही आपका मरने का दिन तय कर लिया मुझे और आपको एक दिन क्या करना है जाना है या प्रभु की आगमन है ये घड़ी आप पीछे घुमा नहीं सकते एक एक सेकंड कीमती है सो so, मैंने मरने के पहले अपने लक्ष्य में पहुंचना परमेश्वर को जानना है इस जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना समझ में आ रहा मरने के पहले मेरे जीवन में क्या होना परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है और अगर परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई तो मेरा इस संसार में आने से मतलब ही क्या है इसलिए मैंने और आपने अपने जीवन में बहुत ध्यान से चलना नहीं तो क्या होगा समय तो पूरा हो गया आप लक्ष्य में नहीं पहुंचे इधर ही आपका मौत हो गया टाइम तो साढ़े तीन घंटे दिए थे स्टेशन पहुंचने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए समय बराबर दिया था लेकिन जीवन में ध्यान ना रखने के कारण गलतियां करने के कारण कीमती टाइम क्या हो गया बोलिए बर्बाद हो गया और फिर आप जितना भी कमाओ जो मर्जी करो सब छोड़कर खाली हाथ जाना है एक अनंत काल है सो so, परमेश्वर हमें यह मौका क्यों दे रहा पढ़ लीजिए यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय उसका पांच से पढ़िएगा यहोशू, पहला अध्याय पांचवें आयत से हम पढ़ें हाँ, जोर से कोई एक पढ़ दीजिए तो आगे में कोई पढ़ दीजिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई पढ़ेगा है। आप पढ़ लोगे माइक में हिंदी में क्योंकि माफ करिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए हाँ पढ़ लीजिए वो शुरू से पढ़ लीजिए पांच से हाँ भी आवाज आ रही हेलो हाँ, चले तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूँगा और ना तुझको छोड़ूंगा इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा इतना हो कि तू हिया बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा वचन क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी बांधकर हो जा भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मूसा के बाद किस बात कर रहा यह होशु साधारण एक भाई सिंपल सा मूसा का दास था स्वप्न में कभी नहीं सोच सकता था कि मूसा के बाद अगला जिम्वारी उसके कंधे में आएगी मूसा के अपने दो बेटे थे खुद के दो बेटे मूसा के थे तब भी मूसा का दास यहोशू उसी के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ी किसके लिए इसराइल को आगे चलाने के लिए कभी नहीं सोच सकता था इसी तरह आप और मैं ध्यान रखें आपको नहीं मालूम परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है आपके लिए भविष्य में परमेश्वर ने क्या रखा है हम किसी को नहीं मालूम समझाने के लिए मैं एक चित्र आपको दिखा रहा हूं पत्थर को देखे संगमरमर का पत्थर आप लोग कोई खरीदेंगे इतना बड़ा पत्थर पचास हजार इसकी कीमत है लोगे बोले कोई खरीदेगा आप लोग बोलेंगे करना गया है बस इतना कर सकते किसी को दिखाएंगे और इसके पतले पतले शीट बनाकर किधर लगाएंगे फर्श में लगाएंगे और क्या करना लेकिन उसके विपरीत अगर कोई शिल्पकार जो मूर्ति बनाता है वो ये पत्थर देखेगा ना मुंह मांगा पैसा देकर ले लेगा क्यों हम उससे पूछेंगे भाई तू ये पत्थर ले क्यों रहा है बोलता है मुझे मालूम है मैंने कुछ करना हमें तो कोई आइडिया लगेगा नहीं लेकिन जो शिल्पकार है ना उसने इस पत्थर से पत्थर में कुछ देखा है अब वो ये पत्थर को लेकर मालूम क्या करेगा हथौड़ी शैनी मार मार कर टाइम लेगा बड़े मजे से हथौड़ी लेकर ये हथियार इस्तेमाल करेगा और हमें लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है ये पता नहीं ये पत्थर का क्या बनाएगा हमें कोई आइडिया नहीं लेकिन वो अपना टाइम लेकर आराम से काम कर रहा उसके मन में कुछ है और फिर कुछ दिनों के बाद आपको बुलाता है और ये दिखाता है ये वाला विश्वास करोगे इस पत्थर के अंदर से ये निकला विश्वास कर सकते हो नहीं ना कर सकते हैरानी होती है ना जब इस पत्थर को देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता वाह कलाकार है मैं सिर्फ आप एक दृश्य दिखाया आप किसी को नहीं मालूम आपके अंदर परमेश्वर आपके अंदर जो है उसको आपके जीवन के प्रति योजना क्या है आप कभी सोच भी नहीं सकते स्वर्ग में रखी हुई आशीषें किसी आंख ने कभी देखी नहीं हम स्वर्ग की बात नहीं कर रहे आपके जीवन आज आप दिल्ली में हो अगले साल प्रभु के आमद में देरी हो आप कहाँ होंगे हम किसी को भी लेकिन परमेश्वर के साथ की एक दिक्कत है वो हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा उसने हमारे जीवन के लिए एक समय रखा है जबरदस्ती नहीं करेगा आज हम नौजवानों के साथ क्या हो रहा है हम दाएं बाएं दूसरों को देखते हैं और उनका चाल चलन उनका सोच हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है हम उनको देखते हैं, वो जो कर रहे हैं मैंने भी वो करना ध्यान रखें हम विश्वासी नौजवान हम दुनिया की तरह चल नहीं सकते हैं पढ़िए रोमी बारह का एक और दो बाद में हम इसमें आएंगे रोमी बारह का एक और दो इसलिए हे भाइयों मैं तुम मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के ना बनो अब, अब मेरा विषय किसके सदृश ना बनो और लेकिन हम करते क्या है आप अपने आप को जांच कर देखें आपके दोस्तों का सोच उनका चाल चलन आपको कितना प्रभावित कर रहा है उसका निशाना कुछ और है हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के संतान हम परमेश्वर के मंदिर हैं आपका दोस्त विश्वासी नहीं होगा मैं अविश्वासी दोस्तों की बात कर रहा हूं विश्वासी हो तो भी हम दूसरों की बातें सुनते हैं और हमारे विश्वास पर वो क्या हो जाता है उसका असर हो जाता उनका प्रेशर होता और उस प्रेशर में हम झुक जाते सबसे पहले ध्यान रखना मैंने ये सिद्धांत है हमारे जीवन के लिए अगर आपने यीशु को प्रभु कर कर माना है क्या करके माना प्रभु कर कर माना है तो आपका सिद्धांत ही बिल्कुल अलग है मैं किसकी तरह नहीं चल सकता दुनिया की तरह नहीं चल सकता उनकी इच्छाएं उनकी भावनाएं मेरे से बिल्कुल भिन्न है इस संसार के सदृश ना बनो लेकिन बुद्धि के परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए क्या हो जाए तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए हमने बहुत बार ये आयतें पढ़ी हैं चर्च में भी पढ़ा गया है पास्टर प्रचार किए हैं लेकिन मैंने और आपने बैठकर खुद ध्यान रखना मेरा जीवन है कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा माँ बाप कुछ समय तक आपको बताते हैं ये गलत है ये सही है लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आता है आपके लिए फैसला कोई नहीं करेगा किसने करना आपने करना और आप अब दूसरों के सोच के अनुसार एक गलत फैसला ले लिए भुगतना किसको है किसको आपको ही भुगतना आज दुनिया में कितने लोग परेशान रो रहे हैं अब कोई कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता सो so, आपने ध्यान रखना प्रभु ने जब मुझे चुना है इस संसार के सदृश ना बनना बुद्धि के नए हो जाने से मेरा चाल चलन ध्यान रखे परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं आपके और मेरे कहने के अनुसार परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं है इधर यहोशु से क्या कहा गया पढ़िए उसका पांच पढ़िए यहोशु पहला अध्याय पांच तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा अब इधर ध्यान से क्या ये परमेश्वर का वचन है अपने से कितने लोग मानते हैं प्रभु का वचन है पक्का प्रभु का वचन आपके लिए है या यहोशु के लिए है हाँ जी बहन लोग बोलिए हमारे लिए नहीं बोलो क्या बोल सकते हो मेरे लिए है परमेश्वर आपको क्या बोल रहा सबसे पहली बात तेरे जीवन भर कोई पढ़ी ना क्या लिखा है पांच तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा कौन बोल रहा तसली होती है मेरे से मेरा बाप कह रहा तेरे जीवन भर यानी कितने तसली से आप बैठ सकते हैं कितने तसली से आप चल सकते हैं दुनिया को यह दिलेरी नहीं है जो दिलेरी परमेश्वर हमें देता है, यह किताब लेकर मैं जब चल रहा हूं यह मेरे बाप का वचन है बाप ने मुझसे कहा लिख कर दिया क्या बोल रहा है तेरे जीवन भर कोई तेरे कितनी तसली लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे ऐसे बोला है तो मेरे जीवन में कुछ शर्तें भी हैं अगर मेरे सामने किसी ने खड़े नहीं होना या कोई रुकावटें नहीं आना तो शर्तें क्या आगे पढ़िए जैसा मैं मूसा के संग्रह अब परमेश्वर बोल रहा है जैसे मैं तेरे पहले जिसका तू दास मूसा था जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा रुक जाइए सोच कर देखिए ये कोई इंसान नहीं बोल रहा इधर जब हम पढ़ रहे हैं आपके हाथ में बाइबल है आप खुद उसमें पढ़ रहे हैं और आपसे परमेश्वर क्या बोल रहा है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसा ही फिर चिंता क्यों फिर परेशान क्यों होते हैं फिर दूसरों की सलाह के लिए क्यों जाते हैं अपने दोस्तों का विचार आपको प्रभावित क्यों करता है कोई भी कुछ भी बोले कई लोग बोलेंगे ये कोर्स कर ले कोई बोलेगा इधर नौकरी के लिए चला जा कोई बोलेगा कल तेरी शादी के लिए ये है दुनिया अपना फ्री एडवाइस देती है खुला फ्री एडवाइस देती है, लेकिन आप अगर दुनिया की बात सुनकर चलोगे तो दोष किसका ही है आपका ही है कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा जब परमेश्वर आपसे बोल रहा है जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे संग भी रहूँगा मेरा एक ही ध्यान रहना चाहिए कि मैंने इस परमेश्वर के साथ चलना या तो संसार के दोस्त या फिर कौन यशु इसका मतलब ये नहीं कि संसार में दोस्त नहीं चाहिए हमें दोस्त हैं दोस्ती चाहिए लेकिन ध्यान रखें इन दोस्तों का विचार ने आपको प्रभावित नहीं करना क्योंकि उनकी चाल अलग है आपका सोच किसको प्रभावित करना दोस्तों को प्रभावित करना हम कई बार हम नौजवान अपने जीवन की वो कीमत ना समझने के कारण दाएं बाएं चले जाते हैं मैं मूसा देखिए आपको मूसा के बारे में मालूम है हमारी तरह का एक नौजवान था हमारी तरह का उसको एक अच्छा मौका वो किधर उसके मां ने उसको किधर डाला टोकरी में डाला सिंपल ये दिखाने के लिए मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए उसके माँ ने उसको किधर डाला था टोकरी बात भी साफ नहीं कर पाता था तुतलाता था लेकिन किधर पहुंच गया राजा के महल में मां ने तो छोड़ दिया परमेश्वर के हाथ सौंपा तो तलाने वाला मूसा राजा के महल में पहुंचा परमेश्वर की मर्जी थी इसलिए किधर बड़ा हुआ किधर बढ़ रहा था वो महल में और एक समय आया मूसा खुद राजा की बेटी को क्या बोलता है फरो की पुत्री को क्या बोला आगे से पढ़ लीजिए इब्रानी ग्यारह अध्याय परमेश्वर मूसा के साथ क्यों था और परमेश्वर बोलता है जैसे मैं उसके साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा 11 का 24 विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया उसका भी विश्वास ही से मूसा मूसा ने ने माता पिता, के माता पिता पिता के के उसको उत्पन्न होने बाद तीन महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे आगे? ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया अभी तर ध्यान से समझना एक गंभीर विषय है मूसा महल में पहुंच गया कौन लेकर आया उसको महल में आप बोलिए खुद आया है परमेश्वर लाया परमेश्वर लाया बाइबल में बहुत से लोगों का नाम बदला गया लेकिन मूसा का नाम कभी नहीं बदला गया वो नाम मालूम किसने दिया था फारो की बेटी ने मूसा को नाम दिया मूसा मूसा का मतलब इसको किधर से उठाया पानी से उठाया अब परमेश्वर ने वो नाम नहीं बदला ताकि हमेशा याद रहे इसको किधर से उठाया पानी से अब महल में बढ़ रहा सारे ज्ञान से भरपूर है और खूबसूरत है इसमें खूबियां हैं प्रेरित के काम में लिखा है सामर्थ्य में बहुत सामर्थी था अगला फरो बनने वाला पिछले साल के कैंप में आपको मालूम होगा बताया यूसुफ के बारे में हम लोग देखे थे इधर मूसा को देखें। किधर है महल में ज्ञान से भरपूर इसको जान से मार देना चाहिए लेकिन इसके खूबियों के कारण कोई इस पर हाथ नहीं उठा रहा परमेश्वर इसको लेकर आया अब एक समय आया अगला फरोह बनने वाला है आपको मालूम होगा राजा ने आज्ञा दी थी सब लड़कों को किधर फेंकना नील नदी में मूसा बच कैसे गया क्योंकि इसको फरोह की बेटी ने उठाया था और उस समय के महल का सिस्टम क्या है राजा की बेटी को बहुत कीमत है वो तय करती है अगला फरो कौन होगा राजा नहीं तय करता राजा की बेटी सो ऐसे सामर्थी शक्तिशाली एक बेटी किसकी मां है मूसा की अच्छा मौका है आप बोलिए अगला क्या बनने वाला है राजा आप बोलो आप लोग वो मौका को हाथ से जाने दोगे हैं जी बोले हम कई बार क्या सोचते हैं हमारी प्रार्थना भी वही रहती है प्रभु आशीष चाहिए आशीष चाहिए हमारी सोच क्या है जो मैं चाहता हूं उस पर परमेश्वर क्या दे आशीष दे आशीष का मतलब आशीष का मतलब क्या है बोलते हैं ना आशीष आशीष आशीष सुबह उठे तो भी आशीष खाना के लिए भी गया आशीष मांगते हैं ना सफर में जा रहे तो भी गया आशीष तो आप आशीष किसे कहते हैं आशीष का मतलब प्रभु तू साथ रहे वही हमारी सोच सो इधर हम चाहते हैं प्रभु मेरी इच्छाओं पर तेरी क्या हो आशीष और हम सच्चे मन से चाहते हैं लेकिन आप जरा सोचें अगर परमेश्वर आपके इच्छाओं को अगर आशीष दे दे मालूम है जो गड़बड़ी होगी आपको लगता है वो अच्छा है आपको कल के बारे में नहीं मालूम है कल के बारे में नहीं मालूम है परमेश्वर क्या आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है बोले कर सकता है नहीं कर सकता कर सकता है ना बड़े आराम से कर देता अगर इच्छाएं पूरी करता तो आज आपने इधर होना नहीं था हमें दुख लगता है बहुत दुख लगता है हे hey प्रभु मैं तेरा संतान मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ चर्च में भी जाता हूँ ये सब करता हूँ तू मेरी इच्छा पूरी कर दे परमेश्वर जानबूझकर इच्छा पूरी क्यों नहीं करता उसकी इच्छा हमारे सोच से भी बढ़कर है इधर मूसा एक अच्छा मौका है लेकिन मूसा क्या किया क्या बोला? राजा के उसके पड़े चौबीस पड़े इसलिए कि उसे थो, पाप में थोड़े दिन के के के के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और और उत्तम लगा हाँ। और मसी के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी विश्व... हाँ, सताइस विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर, उसने मिस्र को छोड़ दिया हाँ। क्योंकि वह अन, को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा इधर आप ध्यान से एक मूसा का जीवन हम देख रहे हैं एक व्यक्ति सोचकर देखे उसके जीवन का एक फैसला इतिहास के लिए एक मुख्य घटना था मूसा का एक एक फैंसला इसी तरह आपके जीवन का एक फैसला एक फैसला मालूम है कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकता है बिल्कुल उलट कितनों के लिए सिरदर्दी भी बन सकता है परमेश्वर ने आपको सोचने के और फैसला लेने का शक्ति दिया है किसने दिया परमेश्वर ने दिया अब आप जितने भी नौजवान बैठे हैं आपने फैसला करना है अब आप देखिए आपके माँ बाप ने आपको भेजा आप बड़े हो गए हैं अब जब आप इधर आए हैं वचन सीख रहे हैं क्यों कल आपने फैसले लेने हैं परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा लेकिन आपका फैसला इस संसार के इतिहास में एक बड़ा काम कर सकता है हम मार किधर खाते हैं हम अपने सुख को ज्यादा महत्व देते हैं हम चाहते हैं कि मैंने क्या रहना सुखी बस मुझे दूसरों से मतलब नहीं है मैंने सुखी रहना अब आप नौजवान हो पढ़ रहे हो हमारा सुख क्या है अच्छी नौकरी मिले है ना कितना भी पैसा मिले पेट भरेगा बहन लोग बोलो भरेगा भाई लोग बोलो आ? नहीं ना आजकल फोन खरीदते हैं बड़ा बड़ा फोन क्यों क्या करोगे इसका व्हाट्सएप करना और क्या करना यूट्यूब में कुछ देखना इससे अच्छा तो एक काम कर लो ना वो बड़ा वाला टीवी खरीद कर लेकर चलो अच्छी तरह क्या होगा कितने कितने का फोन खरीदते और आपका जीवन का कीमती समय किसमें किसमें इसमें लगा रहता सो so, फोन इस्तेमाल करना गलत नहीं लेकिन मैं आपसे जो बोल रहा हूं आपका हमारा फैंसला सारे हमारे सुख पर आधारित है मूसा ने क्या किया राजा की बेटी को क्या बोल रहा है? मैं आगे से तेरा पुत्र नहीं क्यों मुझे मेरा सुख नहीं है इधर लिखा है ना पच्चीस में पढ़िए इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा इधर ध्यान से पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से ध्यान रखें पाप इतना आकर्षित क्यों है मजा क्यों आता क्योंकि यह हमें क्या देता है सुख देता है मजा आता है और हम मार किधर खाते हैं अपने मजे में हम कष्ट सेना नहीं चाहते लेकिन हम क्या चाहते हैं मुझे क्या चाहिए थोड़ा मजा चाहिए और ऐसे मजे के शौक करते करते किधर ना किधर जाकर फंसते हैं और ऐसे फंस जाते हैं ये बचना मुश्किल है आपको मालूम होगा खुद में आप लोग जो आए थे बड़ी खुशी से दिल्ली से और बाकी जगह से लोग अपना फोन लेकर आए लेकिन जब जम्मू कश्मीर एंटर किया क्या हो गया आज जी फोन क्या हो गए थे बंद हो गए थे ना खुंदक चढ़ी थी नहीं चढ़ी थी हमें तो ऐसे लगने लगा जैसे कि हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि हमेशा फोन चाहिए मैं बोलने का मतलब हम उसके क्या हो गए अधीन हो गए अब रिलायंस का जियो सबको फ्री में इंटरनेट दिया सबके पास जियो था चका चढ़ाया क्या करने के लिए सबको फंसाने के लिए अब छ महीने फ्री दिया और सातवें महीने क्या बोलता है क्या दे दो पैसे दे दो और लोगों को इतना चस्का चढ़ा बोलते हैं अब तो पैसे देंगे कोई दिक्कत नहीं मैं बोलने का मतलब पाप आकर्षित है सुख देता और ज्यादातर लोग इस सुख में जाकर क्या करते हैं फंस जाते हैं सो मूसा थोड़ी देर का सुख भोगने से अच्छा क्या करना है क्या लिखा है अपने लोगों के साथ हाँ पढ़ी इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से हाँ परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा इसलिए अपना सुख को नहीं देख रहा अपने सुख को आपने और मैंने ध्यान रखना फैसला करने का शक्ति आपको दिया आपने फैसला करना आपकी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा आज बहुत से लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्या चाहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो फिर कल दोष नहीं देना सो so, इधर थोड़ी देर का सुख नहीं चाहिए आकर्षित है नहीं चाहिए परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको क्या लगा अच्छा मूसा का सोच जरा देखे परमेश्वर बोल नहीं रहा है ध्यान रखे एक समय परमेश्वर आपसे बात करेगा पिछले साल जो कैंप में आए थे यूसुफ के बारे में आपने सीखा बाइबल में एक ही आदमी है जिससे परमेश्वर कभी बात नहीं किया सिर्फ दो सौपन उसने देखे थे बाकी कभी भी परमेश्वर ने उसने लेकिन फिर भी वो यूसुफ का जीवन कितना आशीष कहा इसी तरह आप और मैं आज क्लास पढ़ रहे हैं वचन सुन रहे हैं ये ना सोचे हर बार परमेश्वर आपसे बात करेगा नहीं आपके फैंस ले परमेश्वर देखता क्योंकि जबरदस्ती नहीं करेगा मैंने तय करना प्रभु मेरा सुख नहीं है विषय मेरा मजा नहीं ना तेरी इच्छा क्यों तू मेरा बाप है आप बोले क्या आपको अंदर एहसास है कि वो आपका बाप है बोलिए परमेश्वर आपका बाप है करके आपको पूरा एहसास है।, है जी आज बहुत से लोग उसको परमेश्वर मानते हैं लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो उसको कैसे जानते हैं बाप की तरह So, जब वो मेरा बाप है आपने यहोशु में पढ़ा ना वही आयत अध्याय निकाल लें शब्द लिखा है पहला अध्याय उसका पांच पढ़िएगा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा जैसा मैं मूसा के संग्रह वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा अब, अब रुक कर अब मैं तुझे क्या नहीं दूंगा धोखा नहीं दूंगा और और ना तो तुझ और ना तुझको छोड़ूंगा अब दो बातें है मैं मूसा का विषय लेकर आया मूसा कैसा परमेश्वर था मूसा से परमेश्वर ने नहीं कहा महल छोड़ने को उसका खुद का फैसला था मालूम क्यों फैसला लिया उसका वो विश्वास उसका भी विश्वास मेरे बाप दादों का परमेश्वर मेरा भी क्या है परमेश्वर है उस विश्वास के आधार पर उसका फैसला था आपने और मैंने भी जब फैसला लेना किसके आधार पर है मेरे विश्वास पर आपका विश्वास क्या है मेरा विश्वास क्या है परमेश्वर मेरा क्या है बाप है अंदर ही अंदर वो एहसास रहना है। वो मेरा कौन है देखिए ना हमारा सौभाग्य लिखकर क्या दिया बाप ने मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा परमेश्वर को ऐसे बोलने की जरूरत है नहीं ना है फिर भी आपसे क्यों बोल रहे ताकि आप आंख बंद कर उस पर क्या करें वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा और मेरे साथ हमेशा रहेगा आगे उसका छे इसलिए आप बांधकर दृढ़ हो जा इसलिए बांधकर दृढ़ हो जा हाँ। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ हाँ। मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा करेगा उसका अधिकारी तू तू आगे इतना हो कि बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाइने मुड़ना और ना बाए जहा जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा काम सफल होगा इधर ध्यान से, उधर है, जो देश, उसका छेद पढ़िए इसलिए बांधकर इसलिए उधर लिखा हुआ शब्द क्या है तू हि बांध कर क्या हो जा? हो जा क्यों मैं तो तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा जैसे मूसा के साथ था मूसा के साथ क्यों था मूसा भी परमेश्वर पर विश्वास कर कर चलता था यहू का जो अगुआ था मूसा वो हमने पढ़ा ना महल में जब था तो भी फैसला उसके फैसले देखे मूसा का फैसला विश्वास पर था कि मैंने आगे क्या नहीं बनना राजा की बेटी बेटी का पुत्र नहीं कहलाने का मतलब मुझे मिस्र का वो सिंहासन नहीं चाहिए एक फैसला मुझे सिंहासन नहीं चाहिए हम होते तो हमने मूसा को क्या बोला था हे मूसा तू ये गलती क्या कर रहा अच्छा मौका है नहीं बोलिए अच्छा मौका है बन सकता है ना सोच सकता है कि मैं राजा बनकर अपने भाइयों की मदद कर सकता हूँ हम कई बार सोचते हैं और हमारे सोच बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं लेकिन परमेश्वर का सोच कुछ और है हमें भविष्य का नहीं मालूम लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे सोच हमारे होते हैं हम सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा अच्छा सोच है मैं बीमारूंगा क्या करूँगा इलाज करूंगा इसमें गलती क्या है अच्छा सोच है ना समाज की मैं क्या करूँगा सेवा का लेकिन शायद परमेश्वर की योजना वो ना हो डॉक्टर बनने में कोई गलती नहीं इंजीनियर बनने में कोई गलती नहीं ये हमारी सोच है लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के प्रति क्या है एक विश्वासी ने इस बात को ध्यान देना आप भी मुझे प्रभु मौका दे रहा मेरा जीवन सामने है मेरी मर्जी या सिर्फ समझाने के लिए मैं ये चित्र दिखा रहा था कि आपको एक आइडिया लग जाए आप उस बात को समझ सकते हैं कितना गंभीर है यह विषय ये ना हमारे साथ की स्थिति चौराहे पर हैं आप में से कई लोग चौराहे पर होंगे प्रभु आपको लेकर आया और जब ये चौराहे पर हैं परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा समझ में आ रहा है आपको परमेश्वर आपसे कुछ नहीं बोलेगा क्यों फैसला तूने करना किसके बीच में फैसला मेरी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा हम इधर खड़े रहते हैं बहुत समय तक और अंदर ही अंदर फिर अगला एक बात आता है एक स्ट्रगल शुरू होता है क्यों हमें धीरे धीरे एहसास भी होता है प्रभु की इच्छा ये है लेकिन अंदर संघर्ष किधर शुरू हो रहा है मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल अलग है अब करें क्या परमेश्वर को प्यार भी करते हैं प्रभु की इच्छा चाहते भी हैं लेकिन फिर क्या भी चाहते हैं कैसे ना कैसे प्रभु प्लीज प्लीज मेरी इच्छा भी क्या कर दे पूरी कर दे अब उसके लिए ही उदाहरण और बहुत से लोग कैंप में आना चाहते थे कितने हमसे प्लीज प्लीज विनती भी किए लेकिन हम छूट कैसे दे कैसे छूट दे सबके लिए एक जैसा ही है सो so हम भी परमेश्वर के सामने कई बार रोने धोने लगते हैं प्रभु प्लीज क्या दे दे मेरी इच्छा पर आशीष दे अब मैं इधर क्लास बंद करने जा रहा हूं वचन हम सीख रहे हैं शायद आप इस चौराहे पर हैं परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा ये ना सोचे परमेश्वर बोलेगा ना बेटा तू दाए मुड़ बाएं ना फैसला किसने करना आपने अब आप फैसला करेंगे कैसे मालूम है मुसीबत कैसे अंदर अनजाने में हमारी खुद की इच्छाएं आ गई इसलिए आपके लिए क्या होता है मुश्किल क्या हम अपनी सारी इच्छाएं हटाकर आसान नहीं है मुश्किल है अगर अपनी इच्छाएं हटाकर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए बड़े आराम से आपको मैंने जैसे पहला पिक्चर दिखाया ना वो सड़कें जो ऐसी है, बड़े आराम से आपको चलाएगा संघर्ष किधर हो रहा है आज सुबह के समय मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा आदम बगीचे में यही ना हुआ आदम के साथ भले बुरे का पेड़ लगाया आदम ने क्या फैसला किया मैं फैसला करूंगा सही क्या है गलत क्या अब उदाहरण आपसे पूछता हूं माँ बाप नहीं है कई बार माँ बाप के ऊपर गुस्सा चढ़ता है नहीं चढ़ता हाँ जी खुलकर बोलो चढ़ता है ना खुंदक चढ़ता है ना क्यों मेरी इच्छा को मानने के लिए यार नहीं है माँ हमसे बोलते ये नहीं करना बेटा ये नहीं करना बेटी ये नहीं करना हमें क्या चढ़ता है क्या चढ़ रहा बोसा क्यों हम बड़े हो गए हैं अब हमें मत बताओ करना क्या अब एक बात बोलिए आपके माँ बाप आपकी भलाई सोचते हैं बुराई सोचते हैं हाँ जी पक्का प्यार करते हैं हाँ जी माँ बाप प्यार करते हैं हाँ जी पढ़े लिखे नहीं है तो भी ध्यान से समझना आपके माँ बाप मालूम है कितना कष्ट सहकर अपने सुख को त्याग कर आपकी भलाई सोचते हैं आप में से कितने होंगे आपको मालूम है माँ बाप अनपढ़ हैं लेकिन माँ और बाप का इच्छा क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ कर क्या हो जाए हमसे भी आगे निकले वो सोच से माँ बाप जब करते वक्त आपके अंदर क्या आता है उनके लिए बोले गुस्सा आता है क्यों वो आपको प्यार करते हैं मैं सिर्फ एक एग्जांपल एक आपको बोल रहा हूं अंदर इच्छा कुछ आने के कारण अब माँ बाप से प्यार ज्यादा प्यारे कौन हो जाते हैं बोलो कौन प्यारे हो जाते हैं दोस्त अब तो मैं दोस्त के लिए कुछ भी कर लूंगा कई लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं माँ बाप को छोड़ना है? छोड़ दूंगा मेरे लिए प्यारे कौन है मेरे दोस्त इन्होने तो मुझे पैदा किया दोस्त के पीछे मरने के लिए तैयार है अब मैं आपसे बोलता हम भी आपके फेस में से गए थे मेरे भी बड़े दोस्त थे स्कूल में फुटबॉल खेलते थे बास्केटबॉल खेलते थे किधर किधर ट्रिप में गए क्या क्या दोस्त है तब तो ऐसे दोस्त थे इसके बिना तो हमारा जीना ही मुश्किल था आज पूछते तक नहीं है वो किधर है ये किधर है सच है सच है आज के दोस्त कल क्या नहीं करेंगे कल आपको पूछेंगे तक नहीं सो so मैंने ध्यान रखना है फैंसला मैंने करना है आदम ने जब फैसला किया कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा परमेश्वर बगीचे से क्यों निकाल दिया तेरे को अब मेरी जरूरत ही नहीं है सो so, इधर मैंने प्रार्थना कर मैंने खुद अब आज पहला सेशन है आगे परमेश्वर ने आपसे बात करना है तो तभी बात करेगा अगर आप फैसला करेंगे कि हाँ प्रभु मुझे तेरी इच्छा काफी है तू तो जिस भी रास्ते में ले जाना चाहता है मुझे वो मंजूर है इधर यहोशू से कहा वह वो ही परमेश्वर आपसे भी सुबह क्या कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तेरे साथ कब तक हूं मूसा के साथ जैसे मैं था वैसा मैं तेरे साथ आइए हम अपने सिरों को झुकाए पहला सेशन परमेश्वर जैसे योशवा से बात कर रहा है आपसे भी भाई हैं या बहन हो परमेश्वर आपसे बोलता है जैसे मैं मूसा के साथ जैसे मैं अब्राहम के साथ वैसा तेरे साथ भी हूं दिलेर हो जा मैं धोखा नहीं दूंगा मैं तेरे साथ हू कितनी तसली है सबसे पहले जब हम आज के पहले सेशन में प्रभु हमसे बोल रहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा मैं तेरा बाप हूं मैंने तुझे बनाया है तू मेरा बेटा है प्यारे अजीजों, जब बाप ऐसे कहता है हम चौराहे पर कब तक खड़े रहेंगे क्यों ना हम बोले हे बाप तेरी इच्छा काफी है हाल तभी परमेश्वर की आज्ञाएं आपको आनंदित करने लगेंगी नहीं तो आपका जीवन बड़ा संघर्षमय होगा हाल जैसे मैंने उस संगमरमर का पत्थर दिखाया एक बड़ी योजना से उसने आपको और मुझे चुना है मुंह खोलकर बाप से बात करें शर्म ना करें दिल्ली में प्रभु लेकर आया अपने सड़कें देखी हैं। इसी प्रकार है हमारे जीवन का सफर अगर बाप हमारा हाथ पकड़कर ना चलाए हम गुम हो जाएंगे निराश हो जाएंगे कल आप नशा करने लगेंगे दारू में फंस जाएंगे आपका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा हाल स्तुति हो बाप से बात करें धन्यवाद मैं तेरे साथ रहूंगा धन्यवाद हो प्रभु तू दिलेर हो जा तू आप बात हो मूसा के सामने लाल समुद्र था प्रभु ने रास्ता खोल कर दिया जैसे मैं मूसा के साथ था लोया प्रभु की मर्जी अगले सेशन में हम देखेंगे कैसे परमेश्वर मूसा के साथ था स्तुति हो। मूसा कैसा परमेश्वर क्यों था मूसा का फैंसला मुझे थोड़ी देर का सुख नहीं चाहिए दुख उठाऊंगा धन्यवाद उस फैंसले के कारण परमेश्वर मूसा के साथ प्रेमी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं फिर वचन सीख रहे हैं सुना हुआ वचन प्रभु हम एक एक के दिल में एक ठंडक दे प्रभु ताकि हमारा आसरा हमारे दोस्तों पर नहीं तेरे ऊपर हो हा केवल तू केवल तू प्रभु हमारा जीवन हमारे दोस्तों को प्रभावित करने के लिए तुम मदद कर आगे भी तो हमसे बात कर पिता एक एक से बात कर जितने भी भाई बहन आए प्रभु में से कोई भी एक भी ऐसा ना हो जो तेरी आत्मा के उस उसपर्श को अनुभव ना किया हो प्रभु इधर से जाते वक्त नए बल के साथ जाने के लिए एक एक को मदद कर नए समर्पण के साथ जाने के लिए मदद कर हमसे बात किए इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के मधुर नाम से